लेकिन पार्वती जी ने क्या किया सती जो थी उन्होंने क्या किया वो सती जी, जी जो है वो अगस्त के आश्रम घूमती रही वहां की चिड़ियां देखती रहीं वहां के पेड़ पौधे अपने देखती रही उन्होंने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया कथा उन्होंने सोचा ये तो शंकर जी का रोज का धंधा है जहां देखो कहा कथा सुन रहे हैं जहां देखो कहा कथा बोल रहे हैं ये तो इनकी आदत पड़ गई इस तरह की कहां तक इनके साथ बैठे, -बैठे कथा तो उनके साथ होते हुए भी सती ने कथा नहीं सुनी अब जब वहां से अगस्त इसके आश्रम से शंकर जी चले तो बस शंकर जी भगवान राम रास्ते में मिले तो भगवान शंकर जी ने तो प्रणाम किया और सती ने क्या किया शंका की कथा सुनी नहीं आप शंका उत्पन्न शंकर जी ने पार्वती से कहा सती से कहा भी कि अभी अगस्त कृष्ण ने जो कथा सब सुनाई थी कथा सुनाई थी कि भगवान राम उतार लेते हैं सीताराम उतार तो रोते इस प्रकार करते हैं वही है ये कहा कि नहीं हमारी समझ नहीं आती तुमने सुन ही नहीं होगा तुम्हें सुना ही नहीं होगा अब चाहे तो वो वहां पर सब अगस्त कृष्ण के आश्रम में घूमती रही हूँ बीच बीच में आकर के बैठी हुई सुनने के लिए तो बैठे बैठे अपने कुछ और जैसे ये कागभूषण सोचते रहते थे लोम ज्ञान की बातें सुनाते रहते थे और ये अगर ये कागभूषण बैठे बैठे वहां कुछ और ही बातें अपने मन में सोचते रहते थे ऐसी सती भी अपने मन में कुछ और बातें सोचती रहती होंगी विक्षेप जिसे कहते हैं वो चलता रहता हो कथा तरफ चलती होगी उनके मन में विचार कुछ और ही चलता होगा अथवा यह भी हो सकता है कि उधर कथा चलती होगी उधर सती बैठे बैठे अपने सो लेती होंगी अनधिकारी व्यक्ति होगा तो जय तो कथा सुनने ही जाए कथा सुनने जाएगा बैठा भी होगा तो अनधिकारी व्यक्ति को आ, कान आंखें खुल नहीं सकती कथा सुन नहीं सकता उसके ऊपर ऐसा प्रतिबंध लग जाएगा कि तुम कथा नहीं सुन सकते हो नींद आ जाएगी उसको नींद नहीं आएगी तो विक्षेप आ जाएगा कुछ और ही सोचने लगेगा लेकिन कथा नहीं सुने ये इस प्रकार ये की गुप्त रहस्य की बातें जो इसकी जो है वो उसकी तरफ ध्यान जा ही नहीं सकता वो ग्रहण कर ही नहीं सकता अनधिकारी में इसलिए गुरुदेव का तो यही कहना था कि कथा सुनाओ तुम लेकिन ये मत देखो कि अधिकारी अनधिकारी है अनधिकारी व्यक्तियों के लिए तीन बैरियर है कौन कौन पहले तो प्रवेश ही नहीं कर सकते जहाँ कथा होगी अगर घुस भी गए तो निद्रा रूपी फाटक बंद हो जाएगा और तो उसको सुन नहीं सकते और अगर निद्रा नहीं आई तो विक्षेप रूपी फाटक बंद हो जाएगा उसके कान से नहीं सुन पाएंगे माने कोई शरीर से आ भी गया तो कोई कथा शरीर से थोड़ी सुन ली जाती है उसके साथ साथ कान भी होना चाहिए मन भी होना चाहिए बुद्धि भी होनी चाहिए चित्त भी होना चाहिए प्रेम भी होना चाहिए ये सब हो, तब कथा सुनी जाती है कोई शरीर मात्र से कथा थोड़ी हो जाती है ये बात तुलसीदास तो जी ने भी बता दी थी शुरू शुरू में ये कहा कि देखो ये रामचरितमानस मानस बहुत सुंदर मानस है लेकिन इसमें क्या होता है कि ग्रह नाना झुंझाला क्या है गृह कारज नाना ते, ते दुर्गुम शैल विशाला शैल विशाला माने जैसे घर काम के दुनिया भर के काम इतने ज्यादा पर्वत के समान खड़े हुए हैं तुमको छोड़कर के करके कोई व्यक्ति आई नहीं सकता कथा सुनने के लिए झंझर रहता है अरे फुर्सत है अरे साहब कहाँ फुर्सत है तो जैसे राम कथा के बीच में पहाड़ खड़े हों ऐसे उनका घर का काम पड़ा हुआ नहीं आ सकते उसके लिए अगर चले भी सुनने के लिए तो रास्ते में नदी नाले पड़ेंगे सांप और सिंह पड़ेंगे वो रास्ते में पड़ेंगे तो बस वो क्या पड़ेंगे अगर कोई व्यक्ति कथा सुनने भी जा रहा है तो उसके मित्र लोग रास्ते में जाए तो ये कहाँ जा रहे हो तो कथा सुनने जा रहे हैं अरे तुम कहा कथा सुनने चलेगे तुम भी पागल हुए तो इनके वचन कैसे है ब्याल और सिंह के समान बस सिंह और ब्याल की डर से जैसे कोई जाए नहीं रास्ते से लौटे आ बस ऐसे जैसे लोगों ने कहा कि नहीं नहीं हम तो सोच रहे थे जाने के लिए अगर तुम मिल गए तो कल रूप जाने के लिए नहीं जाएंगे हम अपने टहले आएंगे दूसरी जगह चले जाएंगे इस प्रकार से अपने गए जाते जाते नहीं गए कैसे बता दिया और कोई कोई पहुंच जाते हैं वहां तक तो पहुंच जाते हैं तो क्या होता है तो कोई सुनी नहीं सुख थोड़ा होता है हमको जो है मां वहीं जाते जाते बस हमको जूड़ी आ गई बुखार चढ़ आया तो क्या बुखार चढ़ आया कि जलता जाड़ विषम लगा और गए उन्हें मज्जन पावया भागा जलता जड़ता, जड़ता मर गया बस इस सुनाई नहीं पड़ता नींद आ रही है समझ नहीं आता बुद्धि काम नहीं करती जड़ता है जड़ता जाड़ दुष्ट लागू कविता है ना उसको जैसे किसी को अगर किसी नदी में कोई नहाने जाए और जब नहाने के पानी के पास पहुंचे तब तक उसे बुखार चढ़े आवे खलाला करके सब्जी लगने लगे तो आप कैसे कपड़ा उतारे और कैसे नदी में घुसे उखार में कोई थोड़ी टूट पड़ेगा इसे नहा नहीं सकता किसी प्रकार की ये जो जड़ता जब आ गई तो बस जड़ता जो उसे स्नान नहीं करने देगी उसकी गंभीरता जाने नहीं देगी जड़का जाल विषम जोर लागा गए भागा गये भी मज्जन नहीं पाया मैंने उसको डुबकी नहीं लगा पाई तो कथा में डुबकी लगाना अलग बात है और कथा जहाँ हो रही वहां बैठे रहना अलग बात है शरीर से बैठे हुए तो उसको तो कोई कथा में मज्जन थोड़े हो रहा तो बस इसी यही दुर्भाग्य है तो कहते हैं अनधिकारी व्यक्ति दुर्भाग्य जिनका की है पाप जिनके उमड़े हुए हैं वो दुर्भाग्य उनका दुर्भाग्य है तो फिर वो कथा सुन नहीं सकते उनके लिए कथा गुप्त है गुप्त है कि मैंने उसका रहस्य उनको समझ में नहीं आता बस राम भगत जी ने नाही कबाप कही और मुनि मुनि विविध भात समझावा इस प्रकार के मुनि ने लोम श्रीष्ठ ने हमें अनेक प्रकार के सब समझाया और मैं सपरे मुनि पद से और फिर मैंने बड़े आदर पूर्वक मुनि चरणों में प्रणाम किया हाँ। और निजी कर कमल परसा हम चलने लगे तब भगवान उनके के चरणों में प्रणाम किया तो लोम श्री ने क्या किया कि अपना करकमल हमारे सिर के ऊपर रखा और आशीर्वाद दिया आशीर्वाद क्या दिया हर्ष के आशिष दीन मुनीषा बड़े प्रसन्न होकर के उन्होंने आशीर्वाद दिया कहा कि राम भगत अबेर लो जो भगवान की भक्ति है वो अविरल भक्ति होकर के तुम्हारे हृदय में बसी ही सदा प्रसाद एवं मोरे अब हमारे आशीर्वाद से तुम्हारे हृदय में भगवान की भक्ति अविरल भक्ति प्राप्त हो अविरल भक्ति के मैंने सदा भक्ति बनी रहे चाहे जीवन में अनुकूल स्थितियां चाहे प्रतिकूल स्थितियां आए लेकिन भगवान की भक्ति में बाधा न पड़े चाहे कितने ही हानि हो जाए चाहे आग लग जाए भसम हो जाए शरीर परिवार सब नष्ट हो जाए चाहे कितना लाभ हो जाए कितनी हानि हो जाए लेकिन भगवान की भक्ति न छूटे तो यह अविरल भक्ति अगर बाहरी परिस्थितियों के ऊपर भक्ति निर्भर करती कुछ लाभ हो गया तो भगवान के भक्त हो गए प्रसाद बांट दिया कुछ हल हो गई तो भगवान की मूर्तियां उठा करके फेंक दी ये कोई भक्ति नहीं अविरल भक्ति के माने अनुकूल स्थितियां प्रतिकूल स्थितियां तो जीवन में आएंगी सदा लेकिन भगवान की भक्ति बनी रहे वो न टूटनी चाहिए तो कहते हैं कि बस ही सदा प्रसाद एवं मोरे तो सदा राम प्रिय हो तुम स्वुगुण भवने मान और तुम भगवान के प्रिय वही सदा राम प्रिय हो तुम तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति हो और भगवान भी तुम्हारे ऊपर प्रेम रखें अब भगवान प्रेम रखें किसी भक्ति ऊपर तो क्या करेंगे हैं? कहें कि उसको बहुत बड़ बड़ा परिवार दे देंगे बहुत धन्य दे देंगे ये भगवान का प्रेम नहीं है ये तो प्रेम भगवान की नाराजगी है जब भगवान किसी के नाराज होते हैं तो बहुत धन दे दिए बहुत संपत्ति दे दी बहुत परिवार दे दिया बड़ी जगहें दे दी बड़े कारखाने दे दिए फंसेरो चक्कर में ये कोई भगवान की कृपा थोड़ी भगवान की कृपा तब है जबकि अपने हृदय में ही विद्यमान जो आनंद सिंधु है वो मर पड़े अपने भीतरी ऐसा आनंद ऐसी शांति ऐसा विश्राम प्राप्त हो जाए जो अनिर्वचनीय जो कभी जीवन में अनुभव किया पैसा तो आनंद हृदय में आ जाए तो कहा कि हाँ ये भगवान की कृपा है ये भगवान का प्रेम है तो सदा राम प्रिय हो तुम और शुभ गुम भवन अमान और अमान के माने तुम्हारा अहंकार मिट जाए तुम्हारा अभिमान मिट जाए ये कुछ न रह जाए माने जब भगवान का भक्त होता है उसको अभिमान नहीं होता अहंकार नहीं होता और सभी सदगुण उसमें आ जाते हैं अहंकार के साथ में राजदेश भी उसका मिट जाता है काम क्रोध लोभ मोह मद जितने की विकार है मानसिक ये सब साफ हो जाते उसके चित्र में सारे सद्गुण आ जाते हैं क्षमाशीलता उदारता प्रेम सानुभूति सहनशीलता अहिंसा अस्ते अपरिग्रह ये सब भाव उसके हृदय में आ जाते सद्गुण जितने हैं उसके अंदर आ जाते हैं और काम रूप इच्छा मरण और ये कहा कि तुम कामरूप काम मने कामरूप मने जैसी तुम कामना करोगे वैसा ही तुम्हारा रूप हो जाए मैंने अगर कौवे हो तुम चाहो कि हंस बन जाओ तो हंस भी बन सकते हो तुम चाहो मनुष्य बन जाओ तो मनुष्य भी मिल जाए <स्थित> अभी तो शाप दे दिया कब्ए को शाप दे दिया सुधे दिया लेकिन अब इसके माने में कि कौवे ही बने रहो तुम अब जिस रूप को तुम चाहो तुम्हें अच्छा लगे वो भी तुम धारण कर सकते हो और इच्छा मरण और छोड़ना भी तुम्हारे ऊपर निर्भर मरण क्या है मरण कुछ नहीं है शरीर को छोड़ना धारण करना शरीर को छोड़ देना महारा शरीर को धारण करना, नजर में तो आज तुम्हारा शरीर को छोड़ना भी तुम्हारी इच्छा के अनुसार है जब चाहो तो शरीर को छोड़ दो बिना शरीर के रहना चाहो तो शरीर छोड़ दो बिना शरीर के, के भी रह सकते हो और ज्ञान विराग निधान और तुम्हारे अंदर कोई वैराग्य भी आ जाएगा ज्ञान भी आ जाएगा विज्ञान भी हो जाएगा उसके भंडार हो जाओगे बस ये जीवन की उच्च स्थितियां यही है मैंने मनुष्य में यहाँ पर जो ये आशीर्वाद किया है ये व्यक्ति के लिए जीवन का अंतिम लक्ष्य परम प्राप्त में क्या हो सकता है ये संसार के जितने भी धर्म ग्रंथ है उनमें समय मनुष्य के लिए ये सुझाया गया है कि मनुष्य की गति कहाँ तक हो सकती है हाईएस्ट वैल्यूज क्या है सब जगह सभी ग्रंथों में है और यहाँ भारतवर्ष में जो अपने सनातन धर्म में है उसके अनुसार जीवन का उच्चतम रूप है वो ये है जैसे बता दिया की भगवान का परमात्मा का ज्ञान भी हो वैराग्य भी हो अनासक्त होकर के जीवन जिए और वो बेहावी मान का ना हो शरीर जब चाहे तब तो छोड़ दे शरीर जब चाहे तब तो धारण कर ले शरीर के आसक्त रख करके उसके विकारों से विकृत ना हो अ अपने अपने आप में रहे ये जीवन मुक्त व्यक्ति का जो है ये सर्वोपरि स्थिति है ये स्थिति से प्राप्त हो तो यही आश्रम तो बसव पुनि सुमृत श्री भगवंत और का देखो तुम जिस आश्रम में जहां पर तुम वास करोगे और भगवान श्री राम जी का तुम स्मरण करोगे वहां क्या होगा ना विद्या उस आश्रम में अविद्या एक पर्यंत एक योजन था योजन एक एक ये पहले ही ऐसा था ये जब गरुड़ जब पहुंचे का आश्रम में तो जैसे ही उसकी परिधि में पहुंच गए आश्रम के एक योजन के भीतर जैसे पहुंच गए तैसे ही इनका जितना मोर था वो दूर हो गया उसी समय मौज दूर कथा था सुनी बाद में लेकिन आश्रम में जाते ही दूर हो गए फिर आश्रम में पहुंचे सरोवर में स्नान किया पानी पिया का कृष्ण के पास गए कथा सुनी ये सब सुनते रहे कि तो उन्होंने पूछा भी कि तुम किस लिए आए तब इन्होंने कहा क्या बताओ किस लिए आये जो आये वो जो तो सब पूरा हो गया आश्रम में आते ही पूरा हो गया माने मोह जो हो गया था उसके निवारण के लिए आए थे वो निवारण हो गया तो कथा तो सुनी बाद में ना तो फिर बाद में इन्होंने प्रश्न किया कहा से ये क्या बात है आए तो हमारा मोह पहले ही दूर हो गया तो अब उसका उत्तर यहाँ बता रहे हैं कि देखो इसका ऐसा है कि ये लोमस ऋषि के आशीर्वाद के कारण है उन्होंने हमको तो वरदान दे दिया था कि तुम जिस आश्रम में बास करोगे उस आश्रम में मोह तो हो गई अविद्या तो होगी नहीं जहां अविद्या नहीं होगी मोह नहीं होगा उस आश्रम में क्या होगा एं? उस आप समझ लो उस अविद्या आश्रम में झगड़ा नहीं हो सकता विरोध नहीं हो सकता कले कर्कश नहीं हो सकता एक दूसरे की शिकायत करो ये नहीं हो सकती एक दूसरे की जड़ काटो तो ये नहीं हो सकती निंदा स्तुति तो नहीं हो सकती ठीक है प्रो ये तो सब जब आश्रम में अविद्या रहे तब तो हो वो हो तब तो हो ये कोई ज्ञान के लक्षण होता है जब आश्रम में जब उसमें जो है विद्या आ गई मोह दूर हो गया विद्या दूर हो गई आश्रम में जहां पहुंचे जहां ज्ञान ही ज्ञान कर है करके आए वहां पर सर्वत्र परमात्मा स्वरूप सब, सब दिखाई देते हैं सब एक दूसरे का आदर भाव रखते हैं सबके साथ प्रेम भाव है सहनशीलता है कोई कर्कशता है नहीं कोई विवाद नहीं है इस प्रकार का कहीं कुछ होगा नहीं मां से बिल्कुल शांति होगी सर्वत्र एक दूसरे के प्रति शान बुझ रखने वाले सेवा भाव रखने वाले उदारता का भाव रखने वाले इसी प्रकार के महा पर होंगे तो इसी से समझने कि फिर उस आश्रम का कैसा हो गया अब कागूषण जी उस आश्रम में बात करते हैं ये भी कागूष के लिए एक तो आंतरिक रूप की प्राप्ति है एक बाहरी उपलब्धि है ये कहते हैं देखो ये अध्यात्म विद्या ऐसी है कि इससे आंतरिक और बाहरी दोनों उपलब्धियां होती आंतरिक उपलब्ध हुई तो भगवान का ज्ञान प्राप्त हो गया भगवान का आनंद प्राप्त हो गया अपने हृदय में अपने हृदय में जितने भी विकार हैं वो सब मानसिक विकार वो सब दूर हो गए सदगो सब आ गए ये तो सब आंतरिक प्रभाव हो गया और बाहरी प्रभाव क्या हो गया कि जिस वातावरण में रहते हैं जहां कहीं रहते हैं वो भी सब अनुकूल हो गया अब कालोषणी के आश्रम में कोई आता है तो उसे आता है तो वो अज्ञान को बाहरी छोड़ करके आता है अद्या लेकर के तो आ नहीं सकता इसलिए जब आप भीतर आएगा उनके आश्रम में रहेगा आकर के तो ज्ञानमान होकर के रहेगा तो जब ज्ञानमान होगा तो कागभूषुण जी के साथ वो कैसा व्यवहार करेगा अज्ञानी की तरह तो नहीं करेगा हा? अब ज्ञानी ज्या, की तरह से व्यवहार करेगा भक्ति की तरह से व्यवहार करेगा तो कागभूषुण के लिए सुविधा हो गई क्या सुविधा अब बाहरी रूप से भी सुविधा हो गई ये बाहरी उपलब्धि हो गई कि अब समाज में भी जहाँ कहीं कागभूषण है वहां पर उनका कहीं कोई विरोध नहीं अभी का भूषण यहाँ रहते रहते आगे देखो बताते हैं कहेंगे कि यहाँ सत्ताईस कल हो गए बैठे बैठे तो सतयुग भी आया त्रेता भी आया द्वापर भी आया कलयुग भी आया तो कलियुग आया तो सारे संसार में आता है तो कलयुग यहां पर भी आया लेकिन कलयुग आता है लेकिन इनके आश्रम में नहीं घुस पाता चारों तरफ चक्कर लगाता है सारी दुनिया में छा जाता है लेकिन इनके आश्रम में कलियुग नहीं आता कलियुग में भी व्यक्ति कलयुग से बचा रहे तो बताओ कि थोड़ी उपलब्धि है कि थोड़ा लाभ है कलियुग सारे संसार में कलयुग आ जाए और कोई व्यक्ति ऐसे स्थान में ऐसे वातावरण में रहे जहां कलयुग आ ही नहीं पा सत्युग नहीं रहे <स्यूग> तो जैसे कि कोई मनस्थल हो बहुत दूर तक बालू बालू हो कहीं पानी कहीं रेगमात्र न हो तो कहीं अगर थोड़ा सा भी एक गड्ढा भी पानी का हो तो उसे कहते हैं ओशिश रेगिस्तान के बीच में थोड़ा सा ओसिस हो कहीं तो वहां पर पानी मिल जाए तो लोग बाग जो है उस रेगिस्तान के लोग उसी ओसिस की ताक में उसी के पास ही जाके झोपड़ी उपड़ी मकान मकान बना के रहते हैं कि यहाँ तो पानी मिल जाता थोड़ा और तो दूर दूर हजारों मील तक पानी नहीं मिलेगा इसलिए कलयुग में तो चारों तरफ रेगिस्तान की तरह से सब जगह गर्म तप्त बालू उड़ रही है पानी मात्र के लिए संतोष के लिए तप्त के लिए कहीं कहीं है नहीं सब जगह हाय हाये है सब जगह किल किले दुख दुख सब जगह मार काट है कम से कम एक स्थान ऐसा ओसिस की तरह से होना चाहिए जैसे इनका लोम श्री का स्थान है जहां पर क्या अविद्या नहीं जाती ज्ञान ही ज्ञान है और वहां सब शांति है विश्राम है कोई झंझट नहीं अनमित्री जीवन जी रहे नान्याघुपति हृदयसु मदीए सक्यं बदम चीना भक्ति प्रयच रघुपूर निर्भरा मे कामोषरित श्रीराम जयराम जय जय राीरा जयराम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 जे राम जय राम जय जय